शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी सत्यात्मानंद उन्नीस सौ चौंतीस ईस्वरी ईस्वी फरवरी मास के अंतिम भाग में पूज्यपाल श्री श्री महापुरुष महाराज निर्माण प्राप्त हुए थे और आज उन्नीस सौ ईस्वी भी व्यतीत हो चली है अपने व्यक्तिगत श्रद्धांजलि में मैं उनकी स्मृति कथा के माध्यम से उनके श्री चरण कमलों में निवेदित करता हूँ श्री ठाकुर और स्वामी जी के तिरोधान के अनंतर उनकी भावधारा प्रबल वेग से प्रवाहित होने से तथा उनका आध्यात्मिक प्रभाव विशेष रूप से सक्रिय रहने के कारण बंगाल के छात्रों में प्रधानतया देशात्म बोध जागृत हुआ था दूसरे जगन माता श्री श्री शारदा देवी और श्री ठाकुर के सन्यासी शिष्यों के सत्संग लाभ की आकांक्षा भी अनेकों के मन में जागृत हो रही थी उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि की सुदृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित उपरोक्त महापुरुषों के आकर्षण थे मैं भी 1910 सौ ईस्वी से दक्षिणेश्वर उद्बोधन कार्यालय श्री श्री के निवास स्थान और बेलून भट्ट इन आध्यात्मिक तपोवनों में आने जाने लगा था कुछ साल तक मैं कलकत्ते के अहिरी टोला घाट से नाव द्वारा गंगा पार करके शालकिया के पक्के घाट पर उतरता था और पैदल बेलूर मठ जाता था आज भी याद है कि 1911 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में मैं बेलूर मठ गया था और पहले पूज्यपात स्वामी प्रेमानंद जी को प्रणाम किया था वे मठ भवन के गंगा किनारे वाले नीचे मंजिल के बरामदे में बैठे हुए थे बाद में श्री ठाकुर मंदिर तथा स्वामी जी के कमरे में प्रणाम करके मैं ज्ञान महाराज के कमरे के बरामदे में बैठा था इतने में सौम्यमूर्ति मूर्ति अंतर्यामी पूज्यपात महापुरुष महाराज के दर्शन हुए और मैंने उन्हें प्रणाम किया वे स्वामी जी के समाधि मंदिर की ओर से मठभवन प्रांगण में आ रहे थे उन्होंने मेरी और स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा हो गया हो गया बीच बीच में यहाँ आना इससे पहले मैं एक बार उद्बोधन कार्यालय स्थित श्री, श्री के भवन में पूज्यपात स्वामी शारदानंद जी का दर्शन करने गया था वहां ज्ञात हुआ कि पूज्यपा स्वामी रामकृष्णानंद तथा सिस्टर निवेदता के शरीर त्याग से महापुरुष महाराज का मन बहुत ही शोका हो गया है किंतु इतना होते हुए, हुए भी उन्होंने उस दिन मुझसे स्नेहपूर्ण ही व्यवहार किया था अंतर्यामी एवं आश्रित वसल महापुरुष महाराज ने उसी दिन से मुझे अपने श्री चरणों में स्थान देकर अपना लिया था यह मैं हृदय से समझ सका था उसके बाद से जब कभी मुझे पता चलता कि महापुरुष महाराज बेलूर मठ में आ रहे हैं तभी वहां जाकर मैं उनके त्री चरणों का दर्शन कर आता था कलकत्ते में रहते समय अपने छात्र जीवन में मैं अपने अशेष स्नेहभाजन हुआ इससे अपने को कृतार्थ और धन्य समझता 1915 सौ ईस्वी के प्रथम भाग में एक दिन बेलूर मठ गया और महापुरुष जी को प्रणाम करके अपने हृदय की व्यथा को शांत करने की आशा से रोते हुए कहा महाराज मेरी हार्दिक इच्छा है कि श्री राम के सत्संग में सम्मिलित हो जाऊं मेरे बड़े भाई इलाहाबाद में रहते हैं और दमा रोग से ग्रसित मेरी माँ गांव में रहती है भाई साहब खर्चा भेजते हैं सही किंतु माँ की सेवा किसी प्रकार मैं ही करता जाता हूँ इस पर भी मेरे हृदय की एकांत इच्छा है कि मैं श्री श्री ठाकुर के चरणों में आत्मनिवेदन करके आप ही सबके साथ रहूं। उत्तर में महापुरुष महाराज ने कहा माता की सेवा ठीक ढंग से करते रहो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा श्री श्री ठाकुर तुम्हारा मंगल ही करेंगे इसके साल भर के अंदर ही दैव प्रेरणा से तीर्थराज प्रयाग धाम में भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास भाई साहब के डेरे में हमारे रहने का प्रबंध हो गया 1916 सौ ईस्वी के प्रथम भाग में मैं बेलूर मठ गया और महापुरुष महाराज को प्रणाम करके कहा महाराज माँ को लेकर मैं शीघ्र ही इलाहाबाद जा रहा हूँ माँ की देख रेख सबसे भाई साहब ही करेंगे अब से भाई साहब ही करेंगे मुझे भी इलाहाबाद में ही रहना होगा महापुरुष महाराज ने प्रसन्न होकर कहा अच्छा हुआ है प्रयाग धाम में मुट्ठीगंज में हमारा मठ है वहाँ हरिप्रसन्न महाराज रहते हैं बीच बीच में उनके पास जाना इससे तुम्हारा मंगल होगा इसके बाद 1917 सौ ईस्वी जनवरी मास में समाचार मिला कि स्वामी तुल्यानंद जी अल्मोड़े से काशी आग रहे हैं मैं झट वहां पहुंचा और वहां श्री श्री महापुरुष महाराज का दर्शन लाभ भी मुझे प्राप्त हुआ था 1923 सौ ईस्वी जनवरी मास के अंतिम भाग में जब बेलूर मठ से महापुरुष महाराज प्रयाग धाम आए तब मैं काशी के श्री रामकृष्ण मिशन सेवा श्रम का कर्मी था सेवाश्रम के अधिकारियों से दो दिन की छुट्टी लेकर मैं प्रयाग पहुंचा और महापुरुष महाराज का दर्शन कर धन्य हुआ इसके बाद काशी धाम में आकर महापुरुष जी ने महावीर की प्रस्तर मूर्ति की स्थापना की तथा स्वामी अद्भुतानंद जी के स्मृति मंदिर की प्रतिष्ठा की उस दिन किसी किसी ने उनसे सन्यास दीक्षा भी ली थी काशी में रहते समय उनका दर्शन और सत्संग लाभ करके आश्रम के साधु ब्रह्मचारी तथा भक्त मंडली विशेष रूप से उपकृत हुए वे सभी के हृदय मन को दिव्यानंद से भर देते और उच्च स्तर में उठा देते थे 1924 सौ चौबीस जनवरी को बेलूर मठ में महापुरुष जी ने स्वामी जी के ओंकार मंदिर की प्रतिष्ठा की और हम बारह प्रार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित किया उसके बाद सात फरवरी को ब्रह्मानंद मंदिर स्थापित हुआ 1930 सौ तीस ईस्वी तेईस ईस्वी दिसंबर से लेकर 1924 सौ ईस्वी मार्च तक बेलोर मठ में रहते समय तीन चार माह श्री श्री महापुरुष महाराज का पवित्र सत्संग लाभ कर धन्य हुआ किंतु उनके किसी प्रकार की भी सेवा करने का मौका मैंने नहीं पाया तेज पर भी उनके पास जाने पर उनके अहेतुकी करुणा का आकर्षण हुआ हृदय में अनुभव करता था मुझे देखते ही वे स्नेह के साथ कहते थे शैलेन इज द ईटा लंबा शैलें हिंदू बातों के माध्यम से ही मानो उन्होंने मुझे अपना लिया था 1927 सौ मार्च मास में श्री श्री ठाकुर की जन्मतिथि के दिन बेलूर मठ में श्री महापुरुष जी से हम सात ब्रह्मचारियों को सन्यास देख्या मिली जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अनेक भक्तों के समागम से उनके स्वास्थ्य में कुछ क्षति होने पर भी उनके शरीर से लोगों का कल्याण हो रहा है ऐसा भाव ही महापुरुष जी के मन को आनंद से भरपूर रखता था इस बात को उन्होंने कई बार कहा है उस बार थोड़े ही दिनों के लिए मुझे उनके सत्संग लाभ का मौका मिला था क्योंकि उत्सव के बाद ही मुझे काशी सेवाश्रम में लौट आना पड़ा था उन्नीस सौ सैताइस ईस्वी से पूज्यपाल महापुरुष महाराज काशी धाम में लगभग तीन मास थे पूज्यपात स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज काशी अद्वैत आश्रम में आकर धुमझले के जिस कमरे में रहते थे महापुरुष महाराज उसी कमरे में थे समय मिलते ही मैं उनका दर्शन करने जाता था साधु भक्त लोग जब अल्पसंख्यक होते थे तब वे स्नेह के साथ मुझसे सेवाश्रम के संबंध में अनेक प्रकार की बातचीत करते थे तथा अनेक उपदेश भी देते थे इससे मुझे अपना धर्म जीवन गठित करने के लिए बहुत ही सहायता मिली थी 1928 सौ अट्ठाईस ईस्वी फरवरी मास में वे पटना होकर बेलोर मठ लौट गए बनारस स्टेशन पर ट्रेन में उनके कक्ष में जाकर मैंने प्रणाम किया हृदय की इच्छा थी कि मैं उनके साथ पटना जाऊं, किंतु उसे प्रकट करने का साहस नहीं हुआ इतने में वे बोल थे क्या तुम भी चल रहे हो मैंने कहा आप आज्ञा दे तो चलूँ स्वामी विश्वानंद और स्वामी ध्यानेश्वरानंद सनत महाराज उनके साथ पटना जा रहे थे उन्होंने उन लोगों से कहा सैलिन के लिए भी टिकट खरीद लो आनंद से मैं पटना पहुँचा जितने समय तक उनके साथ में रहता था उसी को मैं जीवन की अक्षय संपद मानता हूँ 1929 सौ उनतीस ईस्वी शिवाश्रम के किसी काम से मैं कलकत्ते जाकर बेलुरमठ पहुँचा उस दिन महापुरुष जी ने मेरा वंश परिचय पूछा बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पूर्वाश्रम के संबंधियों में कोई कोई महापुरुष जी की कृपा प्राप्त कर धन्य हुए थे कैलाश मानसरोवर आदि दुर्गम तीर्थों में यात्रा करने के पहले और सेवाश्रम के लिए चंदा संग्रह करने के काम से नितान्त अपरिचित स्थान उत्तर बिहार और नेपाल जाने के पूर्व जब भी मैं महापुरुष जी का आशीर्वाद मांग कर पत्र लिखता था तभी वे आशीर्वाद और अभय देकर लिखते थे तुम्हें कोई डर नहीं है इत्यादि उनका आशीर्वाद लेकर मैं जिस काम में गया वही बिना विघ्न बाधा के सुसंपन्न हुआ मैं रुपये पैसे भी यथेष्ट संग्रह कर सका था 1933 सौ ईस्वी के प्रथम भाग में मैं इलाहाबाद आश्रम के काम से कलकत्ते गया और बेलूर मठ पहुँचा महापुरुष महाराज ने विशेष जोर देकर मुझसे कहा हरिप्रष्सन्न महाराज स्वामी विज्ञानानंद तुमसे स्नेह रखते हैं तुम उन्ही के पास रहना इलाहाबाद आश्रम में उनके पास कोई साधु नहीं रहते थे इस कारण महापुरुष महाराज को कष्ट होता था 1933 सौ दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जब विज्ञान महाराज बेलून मठोकर सिंघल जा रहे थे उस समय महापुरुष महाराज का शरीर बहुत ही अस्वस्थ था बात करना भी कठिन था जब मैं उनकी खाट के पास दर्शन के लिए गया उन्होंने इशारे से मुझे विज्ञान महाराज के साथ जाने की आज्ञा दी इस प्रकार मैं स्वामी विज्ञानंद जी के साथ सिंघल के सफर में गया था इस भाव से मेरे साधु जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान श्री श्री महापुरुष जी कर देते थे इनके अतिरिक्त अक्रिम करुणाधारा के संचल से उन्होंने मुझे सदैव शुभ मार्ग में परिचालित किया एवं मेरे जीवन को धन्य किया वे मेरे धर्म जीवन के मार्ग प्रदर्शक तथा आध्यात्मिक जीवन के आनंद प्रस्रवण स्वरूप थे अभी भी उनका स्मरण करते ही मेरा मन अनिर्वचनीय आनंद से भर जाता है